ओम नमो नारायणाय ब्रह्मसूत्र सांग्रह भाष में चतुर्थ अधिकरण पर न्याय संग्रह शारीरिक न्याय संग्रह पर विचार चल रहा है मीमांस के अनुसार संपूर्ण वेद का तात्पर्य क्रिया में है उससे अतिरिक्त जितने भी कोई कहे वो अप्रमाण क्य है और सिद्धांत ही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कर्मकांड का तात्पर्य कर्म में है जन ज्ञानकांड का तात्पर्य ज्ञान में है उसके लिए क्या प्रमाण होना चाहिए अभी दोनों पक्ष हो गया तो तीन प्रमाणों के आधार पर हम ये निश्चय करेंगे कि किसका तात्पर्य क्या है उसके लिए षट लिंग प्रमाण मानते हैं तो षठ के आधार पर ग्रंथ का निर्णय होता है कोई भी प्रतिपादित वस्तु का निर्णय इस प्रकार कर सकता है ये षट को पूर्व पक्ष भी मानता है और सिद्धांत भी मानता है उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति ये षडलिंग कहे जाते हैं इनके आधार पर यहां ये निश्चय होता है कि उपनिषद भाग वेदांत का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है और उसके लिए ये प्रमाण अनुकूल है वैसा तो ये जो ज्ञानकांड और कर्मकांड का जो विभाजन ऐसा जो हम करते हैं ये पूर्व मीमांसा के लिए मान्य नहीं है पूर्व मीमांसा तो कर्मकांड ज्ञानकांड उपासना ऐसा कोई विभाजन नहीं करता वो तो वेद को एक ही मानता है उसमें कुछ जो है विधिवाक्य है और बाकी विधिवाक्य के अनुकूल अर्थवाद आदि कुछ निषेध वाक्य है निषेध भी एक प्रकार से विधि के अंतर्गत मान लेते हैं निषेध विधि कहते होते तो इस प्रकार विधि में ही वेद का तात्पर्य मानते हैं या कर्मकांड ज्ञानकांड ऐसा कोई विभाजन वो नहीं मानते इसलिए उनके दृष्टि में जो विधि का अर्थ है वही पूरा वेद का अर्थ है बाद में भाष्यकारों ने ये विभाजन प्रस्तुत किया है कि अलग अलग अधिकारी दिखाई पड़ता है तो वेद का भी ऐसा अधिकारी भेद से ध्येय भेद धेय भेद होना चाहिए ऐसा भाष्यकार ने प्रस्तुत किया इसलिए इस दृष्टि से भी यहां कुछ चर्चाएं चलेंगी कि इसको अलग से मानना है कि नहीं मानना है तो पूर्व मीमांसा के अनुसार विद्या शब्द से उपासना को और हम जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं सभी को लेना चाहिए तो विद्या तो उपासना के अंतर्गत ही है उपासना के अतिरिक्त और किसी का कथन वेद में नहीं है और एक कर्म के साथ मिलकर होती है कर्म में अधिकारित्व तो प्राप्त होने के बाद में उपासना में अधिकारित्व तो प्राप्त होता है तो विशेष प्राप्ति के लिए उपासनाएं की जाती है ये उनका अभिप्राय है इसलिए वहां ये जो हम विभाग करते हैं कर्म अवब्द उपासना अभ्युदय उपासना और अहंगक उपासना इत्यादि विभाजन भी उनको मान्य नहीं है क्योंकि सारी उपासनाएं ये न इनकन प्रकार न कर्म के में अवबद्ध ही है कर्म के साथ संबंध करने वाले हैं स्वतंत्र कोई उपासनाएं नहीं ऐसे वो मानेंगे इसलिए ये जो ब्रह्मसूत्र का तृतीय अध्याय में इस पर लंबी चर्चा होगी जो उपासनाएं अलग है कि नहीं है कि क्या करना चाहिए इनको साथ में करना चाहिए अलग से करना चाहिए तो वहां यह विभाजन आपको दिखाई पड़ेगा तो इस प्रकार से मूल रूप से ही कई भेद हैं कि इस प्रकरण में आपके इसी के आधार पर विचार हो एक तो आप क्या मानते हैं पूर्व पक्षी क्या मानते हैं इसका भेद ये देखना पड़ेगा कि कर्मकांड आदि का विभाजन वो नहीं मानते उपासना और ज्ञान का अलग नहीं मानते इसीलिए फिर विवाद होना ही है जब उपासना और ज्ञान को अलग नहीं मानेंगे तब तो उसी के अंतर्गत आए जैसे ईशावास्य परिषद में भी भाष्यकारों ने कहा ये विद्या सदवेदो है ऊंसा है इत्यादि के भाष्य में ये वहां अविद्या के साथ कर्म के साथ कहने से वहां उपासना को लेना चाहिए ज्ञान को नहीं लेना चाहिए ये कहा तो ये विभाजन पहले से भाष्यकार करते आ रहे हैं और इसी विभाजन के आधार पर ये व्यवस्था बनानी है कि कौन अधिकारी किसके लिए है तो यहाँ अब ये व्यवस्था बनाने के लिए आपको कोई प्रमाण चाहिए और वेद में सीधा कोई शब्द मिले तब तो ठीक है कि कोई शब्द करता हो कि ये कर्मकांड का भाग है ये ज्ञानकांड तो का भाग है इसके ये अधिकारी है उसका वो अधिकारी है ऐसा यदि वेद का शब्द कहता है तो तब तो ठीक है लेकिन ऐसा साक्षात शब्द नहीं मिलता है और यदि लिंगादि प्रमाण से जैसा ब्रह्म संस्थो अमृतत्व इत्यादि वाक्य मिलता है तो ऐसे लिंग प्रमाण आदि से हम यदि मानते भी हैं उस रुदि वाक्य को लेकिन पूर्व पक्ष नहीं मानते अब जिस पर निर्णय करना है वो ऐसे प्रमाण को लेना पड़ेगा जो दोनों पक्ष मानता तभी वो प्रमाण कार्य करेगा नहीं तो एक पक्ष में प्रमाण है एक पक्ष में अप्रमाण है तो दो वादियों के बीच में उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दो, दोनों को मान्य नहीं होगा तो फिर निर्णय कैसे होगा इसलिए दोनों को मान्य हो ऐसा कोई प्रमाण लेना पड़ेगा ये युक्ति है इसीलिए यहां षडलिंग के आधार पर विचार करेंगे भाषिकार भी सीधा सीधा शटलिंग नहीं दिखाएंगे किंतु आपको चर्चा से इस शटलिंग को लेना पड़ेगा इसलिए हमने कहा पहले जो जैमिनी सूत्र का जो द्वितीय पाद है द्वितीय पाद में जैसी चर्चा आई है उस चर्चा को ही लेके यहां करेंगे और उस चर्चा के ऊपर से यहां ज्ञान में उसका तात्पर्य है सिद्ध करें क्योंकि वहां अर्थवादों को अलग करके अर्थवाद में अर्थवादों को भी क्रिया में समन्वय किया है ये उनका तात्पर्य रहता है वहां अब यहां जो है ये उपरिषदों को पहले तो हम अर्थवाद नहीं मानेंगे इसलिए कर्म के साथ कोई संबंध इसका नहीं है इसका प्रथक अधिकारी है प्रथक कार्य है ऐसा मानेंगे तो फिर अलग से शटलिंग का प्रयोग यहां हो सकता है यदि उस अर्थवाद मान लेंगे तब तो शटलिंग का प्रयोग अलग से नहीं होगा जो कर्मकांड में होगा उसी को ही प्रस्तुत करके आपको लेना पड़ेगा ये सारे भेद रहेंगे तो यहां उपक्रम उपसंहार आदि को लेकर के कैसा विचार करना चाहिए इसके लिए टीका में कहते हैं सिद्धांत पक्ष को लेकर के कल ये प्राप्त हुआ था ये कार्यान्वित स्वार्थ में शब्द सामर्थ्य से ब्रह्म में शब्द सामर्थ्य नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म को कार्यान्वय के साथ कोई संबंध नहीं है ये कार्यान्वयवादी प्रभाकर गुरु है और अभिहितान्वयवादी भट्ट मीमांस है भट्टम ईमांस कहते हैं पद पदार्थों का संबंध का ज्ञान जो वाक्य में होता है वो लक्षणा के द्वारा होता है ऐसा कहते हैं पदों का पृथक अर्थ करने के बाद में लक्षणा के द्वारा वाक्यार्थ का ज्ञान होना चाहिए तो ये दो पक्ष है और यहां कार्यान्वयवादी का तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द आया वेद का कोई भी शब्द हो वो कार्य के साथ संबंध करके ही अर्थ करता है या ऐसा लोग में भी, भी ऐसा ही होता है कोई भी शब्द आया तो कोई कार्य कोई क्रिया के साथ संबंध करके ही अर्थ होता है क्रिया और कार्य में कोई अंदर नहीं कार्य क्रिया एक ही होते है इसीलिए कार्यान्वयवादी है वो कार्यान्वय अभिधानवादी अन्वयाभिधानवादी भी इसको कहते हैं और नियोग अन्वयाभिधानवादी भी कहते हैं ये तीनों एक ही ही हैं नियोग मन विधि को जोड़ करके ही अर्थ करना पड़ेगा तो सब योग विधि में जाकर के सब परिवर्षित होता है विधि यानी कर्मकांड में जो विधियां हैं या वजीवम अग्निहोत्रम जो भी स्वर्ग इत्यादि जो अपूर्व विधियां हैं उनको लेके कहेंगे तो यहां उपक्रम उपसंहार का क्या तात्पर्य है इसके लिए लेकर के ये टीका में कहा ये न्याय संग्रह में ने तक्रम उपसंहारोह अनुसंधानम मध्ये अपि एक-एक का करना है उपक्रम उपसंहार का अनुसंधान उपक्रम मैं वो ग्रंथ जिसका आप तात्पर्य निर्णय करना चाहते हैं उसका उपक्रम किस वाक्य से हुआ आरंभ किस वाक्य से हुआ किस विषय को प्रस्तुत करते हुए ग्रंथ आरंभ हुआ वो है उपक्रम आरम्भ वाक्य और उपसंभार यानी अंत में उसी का ही निर्णय होना चाहिए जिसका आरंभ हो गया उसी का ही निर्णय होना चाहिए और बीच में मध्य अभी अभ्यस्तमान था और बीच बीच में भी जो उपक्रम में कहा है उसी को ही आवृत्ति करते रहना चाहिए उसकी अभ्यास होना चाहिए बार बार उसी के संबंध में अन्य अन्य वाक्यों के द्वारा करते रहना चाहिए उसको पुष्ट करते रहना चाहिए इसको ग्रंथ के माध्यम में अभ्यास करते और मानांधरेणा अनधिगतार्थत्व ये एक विशिष्ट होता है कि अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए किसी को अपूर्वता नाम से करते कि अन्य प्रमाण से अन्य ग्रंथ से प्राप्त हो गया है वो ही चीज दूसरा ग्रंथ कहता हो तो ग्रंथ में कोई तात्पर्य अलग से नहीं निकलेगा इसलिए मानांधरे अनधिकार्थ विषयक तो रहना चाहिए अन्य प्रमाण से अप्राप्त हो विषय ऐसा रहे तब तो वो ग्रंथ की कुछ विशिष्टता है और विशिष्ट फल संबंध कोई विशिष्ट फल को भी कहना चाहिए तब यह शटलिंग का प्रयोग उसमें अलग से किया जा सकता ये है ये कहने तात्पर्य है कि ये कोई मानांधर क्या अधिकत विषय है तब तो उसमें शटलिंग का अलग प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है यदि फल कथन भी पूर्व कोई ग्रंथ में कहा हुआ हो कोई फल को कहता हो उसके लिए उद्देश्य करके हो तब तो नहीं प्रयोग किया जाता है यह ऐसा मीमांसक मानते हैं कि अलग फल होने से ही उसमें अलग विचार होना चाहिए अलग फल नहीं है तो उसका अलग विचार नहीं होता है क्योंकि फल ही साध्य होते हैं और साध्य में ही सबका समन्वय होता है जो भी कार्य करते हैं साध्य के साथ संबंध करके होता है अलग अलग साध्य हो तो अलग अलग संबंध वहां हो सकता है अन्यथा नहीं होगा एक साध्य के लिए अनेक ऐसा नहीं होता अनेक साध्य हो तो अनेक कर्म माना जाएगा इसलिए फल को संबंध करके फल मुख्य होने से फल को संबंध करके अलग अलग कर्म मानता है कि कर्म का भेद का वहां निरूपण है कर्म भेद किन किन कारणों से मानना चाहिए देवता अलग हो और फल अलग हो और उसमें जो साधन है वो अलग हो ये सब होने पर कर्म भेद माना जाता है और फल अलग होने पर वो कर्म को प्रधान कर्म माना जाता है और फल एक है अन्य कर्म उसके साथ संबंध करता है तो उसको सब अंग कर्म माना जाता है ये सब उनके विवाह प्रक्रिया है आप जानते हैं इन को इसी के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि तो वो समझे भी आपको ये समझ में नहीं आया जो ऐसा कह रहा है इसीलिए तो वहां भी ऐसा मानता है तो यहां हम अलग यदि फल फलभेद सिद्ध कर सकेंगे तब तो ये शटलिंग का प्रयोग यहां हो जाएगा और माना अंदर से अनधिगत विषय तो भी उधर दिखाना पड़ेगा ये सारे दिखाएंगे अभी ब्रह्म में ब्रह्म अलग फल है और माना अंदर का विषय नहीं है अपूर्वता भी है इसमें और जो परिषदों में ब्रह्म का कथन है जिन परिषदों में है वहां सब अभ्यास भी बहुत होता कई बार उसके बारे में कहते रहते हैं ये भी प्राप्त कराएंगे और का उपसंभार भी दिखाए और अर्थवाद उपादान, अर्थवाद का भी ग्रहण होना चाहिए जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी स्तुति और उसके विरुद्ध का निंदा ये दोनों होनी चाहिए कि सुधी निंदा ये अर्थवाद दो रूप में होते हैं किसी के की स्तुति की जाती है किसी की निंदा होती है अर्थवाद का मतलब सुधी निंदा को यह अर्थवाद देखे अर्थ वहां पूर्वोक्त विधि होते हैं कर्म होता है उसके संबंध में जो कथन हो उसी को अर्थवाद ऐसा कहा जाता है ये देखने में बिल्कुल अलग जैसा लगेगा असंबद्ध जैसा लगेगा किंतु वो स्तुति निंदा रूप से कार्य आता है मतलब वो सीधा सीधा नहीं क्रम से स्तुति या निंदा के रूप में क्या जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी स्तुति अथवा वो कार्य से कोई निषेध है समझ लो वो निषेध को आप करेंगे तो उसकी निंदा की जाती है जो ऐसा निषेध करेंगे तो ऐसा आपको पाप मिलेगा इस प्रकार से करते हैं अर्थ से युक्ति उपवादनम उपबत्ति का अर्थ है जितना ये कहा गया उपक्रम उबस, उपसंहार अभ्यास पूर्वता आदि से जो कहा गया है उसको युक्तियों से संपादित करना अंत में युक्ति जोड़ के ये निर्णय करना की यही सही है और कुछ नहीं हो सकता इसको उपपत्ति कहते हैं तो ये ही षण विधानी तात्पर्य लिंगानी ये छह प्रकार के तात्पर्य लिंग है तो उपक्रम में क्या कहा और उपसंहार में क्या कहा जिसका अभ्यास हुआ और उसको भी उपपत्ति से दिखाना ये हर एक चीज को उपपत्ति से दिखाना पड़ेगा उपक्रम में यदि संशय हो गया तो वहां उपपत्ति लगानी पड़ेगी उपसंहार में संशय हो गया वहां भी उपपत्ति लगानी पड़ेगी यह सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब तृतीय अध्याय द्वितीय अध्याय से लेकर आगे जब चलेंगे तब वो हम हाँ बीच में भी और भी आता है तो हर जगह ये प्रयोग करेंगे, तो हर जगह उपपत्ति दिखानी पड़ेगी कुछ तो कारण दिखाना पड़ेगा और उपपत्ति दिखाते समय यदि वेद का वाक्य है तो श्रीलिंग का वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनके सहायता लेंगे, इनके सहायता लेकर के, के ही करेंगे कोई भी अप्रमाणिक बात नहीं कहेंगे अपने कल्पित बात नहीं कहेंगे तो कल्पित कहने से नहीं माना जाता और अभ्यास से अभ्यास में संशय हो गया कि किसका अभ्यास हो रहा है इसमें यदि विवाद हो गया तो उसमें भी उपबत्ति दिखानी पड़ेगी और मानांधर सिद्धत्व के में जैसा अभी अभी कहा आया है कि मानांधर सिद्ध है कि नहीं है ब्रह्म इस विषय में नियुक्तियां देनी पड़ेगी और फल के संबंध में भी होता है कभी कभी क्या है फल कथन दिखाई नहीं पड़ता है तो फल को ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या फल है कोई विधान तो है किंतु फल का स्पष्ट कथन नहीं है ऐसे विवाद के अर्थ है तो उसका भी अर्थ के द्वारा विचार करके दिया जाता है अर्थवाद को भी ऐसे ही करते हैं और उपवत्ति स्वयं भी प्रमाणित होता है कुछ युक्तियां दी जाती हैं कि ये सारे जो कहा सही है इस प्रकार से वो षडलिंग के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है तो तात्पर्य तात्पर्यिंगाली इसको कहते हैं षड तात्पर्य लिंग। किसी ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय इस प्रकार होता है ये वाक्य से प्रदीयन दे तद वाक्यम तदर्थ प्रमिशेषम लौकिकम वैदिक तो जिस वाक्य का तात्पर्य लिंगों के द्वारा जिस अर्थ में ज्ञान होता है तद वाक्यम उस वाक्य को तदर्थ प्रविधिशेषम उस अर्थ का ज्ञान का विषय माना जाता है लौकिकम वैदिक दोनों में होता है लौकिक वाक्यों में भी होता है वैदिक वाक्यों में भी होता है लौकिक मन लोग में प्रयुक्त जो वक्ता कहता है प्रवचन आदि करता है तो वो भी लौकिक वाक्य है वैदिक वेद में ही कहा हुआ वाक्य हो उसको वैदिक वाक्य कहते हैं विधि वाक्यु तथा दर्शनाथ यही कह रहे हैं कि ऐसा देखा गया है कि पूर्व मीमांसा में जितने विधि वाक्य है विधि वाक्य के संबंध में निर्णय के लिए ये षटलिंगों का उपयोग देखा गया है इस न्याय न इसलिए उसी युक्ति से वेदांता नाम अभी वेदांतों का भी हम यहाँ क्योंकि हमारे सामने जो वादी है पूर्व पूर्वीमांसक है पूर्व मीमांसक पक्का वेदवादी है अब वो उस वेदवादी के सामने जब आप जाते हैं तो आपको वेद की प्रक्रिया से ही बताना पड़ेगा अन्यथा वो नहीं मानेगी आप ऐसा युक्ति से बताएंगे या मेरा अनुभव है करके बोलेंगे तो नहीं मानेंगे वो आपका अनुभव गलत भी होता है आपका अनुभव का क्या भरोसा है आज कोई अनुभव कल दूसरा कोई अनुभव ऐसे होते रहता है तो इसलिए अनुभव का कोई अपने आप में प्रमाण नहीं होता है वो वेद के अनुकूल होता अब तो होता है नहीं तो नहीं होगा इसीलिए वहां षठलिंग के आधार पर ही जाना पड़ेगा तभी वो मानेंगे षठ के आधार पर यदि आप ब्रह्म को सिद्ध करके दिखाएंगे तो मानेंगे ठीक है ये वेद ने कहा है ऐसा मान अब वो उनकी है इसीलिए कहते हैं कि षट तात्पर्य लिंग तो षठ तात्पर्य लिंग से युक्त जो वेदांत है ऐसे वेदांतों का ब्रह्म प्रवृिशेषं ब्रह्म ज्ञान का शेषत्म संबंध ब्रह्म ज्ञान के साथ उसका संबंध है ऐसा सिद्ध्य ऐसे साध्य किया जाता है उसको हम सिद्ध करेंगे ये पूरा प्रकरण वो ही होगा अभीकरणे पुनः साधर्थ्य ब्रह्मण प्रमा अयोग्य समन्वय से प्रमाणा संवाद विसंवादाशंका प्रमाणान्तर योग्य सु तथा अनुत्दे विषयाभावात समन्वय से मिथ्यात्म च निराकृत ये सभी इस में कहेंगे समन्वय अधिकरण में अधिकरण पुनः इस अधिकरण के संबंध में ये तो सामान्य बातों की उपक्रम उबक्र, उपसंहार आदि फटलिंग का प्रयोग तो सर्वत्र करेंगे जहां जो आएगा उसी हिसाब से करेंगे क्योंकि लगभग सभी उपक्रम उपसंहार वादी बात को मानते हैं ग्रंथ के संबंध में जितने भी प्रमाण मानने वाले सभी मानते हैं नहीं आयु वैश्विक सभी मानते हैं कोई ऐसा है? नहीं है क्योंकि लौकिक ही वाक्य में भी ये प्रमाण है सब तो ही है तो पुनः सादक्य न ब्रह्मण उसी के अर्थ को लेकर के ब्रह्म का प्रमाणांतर अयोग्यव अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रमाणांतर अयोग्यव प्रमाण से ही ब्रह्म को मानना पड़ेगा अन्य कोई प्रमाण से उसको माना नहीं जा सकता इसीलिए समन्वय से प्रमाणांतर संवाद विसंवाद आशंका तो वो ब्रह्म में समन्वय होगा या नहीं होगा इस विवाद में प्रमाणांतर संवाद को लिया जाएगा प्रमाणांतर संवाद है या प्रमाणांतर विसंवाद है ऐसी आशंका होती है ये कल कहा था कि संवाद होता है कि विसंवाद होता है एक प्रमाण से जो जाना गया है उसको प्रमाणांतर से संवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये जब आशंका होगी तो उसका भी निराकरण करेंगे प्रमाणांतर योग्य तद विषयाभावा विषयाभावात् समय निथ्यात्शंका च निराकर और प्रमाणांतर योग्य जो वस्तु है प्रमाणांतर योग्यस्य तद अनुत्पाद प्रमाणान्तर योग्य में संवाद विसंवाद की बात नहीं होती है अनुपादे मन ऐसी आशंका नहीं आती है कि प्रमाणांतर योग्य यो हो तो फट रूप से आ जाता है तो उसको एक प्रमाण से जाना गया दूसरा प्रमाण से भी जाना जाता है जैसे अनुमान से जिस अग्नि को आपने जान लिया उस अग्नि का प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता है तद अनुत्पादे यानी आशंका के अनुत्पाद होने पर विषयाभावय नहीं रहने से समन्वय से मिथ्यात्म शंका हमसे निराकर तो उसमें कोई विषय नहीं रहेगा तो समन्वय गलत है ऐसी आशंका को भी निराकरण करें। समन्वय गलत नहीं है कि प्रमाण अंध योग्य नहीं होने पर भी उसमें आ जाएगा उसमें समन्वय होगा इसको हम छठलिंग से दिखाएंगे ये करके उसका निराकरण करेंगे क्योंकि वो क्या कहेगा आपका ब्रह्म तो प्रमाण अंदर का विषय नहीं मानते आप ऐसे में वो संवाद कैसा होगा उसको संवाद नहीं आएगा वो भी की शंका करेंगे संवाद हो जाएगा प्रमाण अंदर का विषय नहीं है तो फिर आप में, आपका ब्रह्म में तात्पर्य नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि प्रमाणांधर विषय हो तभी संवाद होता है नहीं तो नहीं होता है ऐसे स्थिति में वहाँ क्या, क्या निराकरण करेंगे कि विषय का वो विषय ब्रह्म ऐसा विषय है प्रमाणांधर का विषय नहीं बनता है इसलिए उसमें समन्वय में मिथ्यात्व नहीं आएगा वो मिथ्या तो समन्वय में पूर्व कहेंगे उस आशंका को भी निराकरण करेंगे ऐसा नहीं होगा ब्रह्मणी अनपेक्षम प्रामाण्यम समन्वय से दर्शित प्रथमे न वर्णके न यह भी वर्णक दो होगा दो वर्णक रहेंगे दो वर्णक में पहले वर्णक में ब्रह्म में अनपेक्ष प्रामाण्य ब्रह्म में कोई अपेक्षा नहीं अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं उसी में अनपेक्ष प्रामाण्य समन्वय को दिखाएंगे षडलिंग आदि के द्वारा ब्रह्म में अनपेक्ष प्रामाण्य है उपनिषद होगा ऐसा तात्पर्य दिखाएंगे उपनिषद होगा मतलब वेद का द्वितीय नर्ण के न विधेय अभाव अभी द्वितीय को है वहां दूसरा वर्णक को दूसरी व्याख्या है उसमें विधेय अभाव ये ब्रह्म विधेय न है विधि का विषय नहीं है, है इसीलिए कर्तरीवा दीवे कर्मणि ब्रह्मणी विधेयक क्रिया बल से अतिशय से अनच्य इसीलिए विधि का विषय ब्रह्म नहीं होने से क्योंकि अपूर्व को सिद्ध करने के लिए अपूर्व विधि होती है ब्रह्म कोई अपूर्व नहीं है ब्रह्म पहले सिद्ध है इसीलिए विधि का विषय नहीं बनेगा ऐसा दिखाएंगे कर्तरी वीवे कर्ता यहां जीव है और कर्म ब्रह्म है मन जीव ब्रह्म को प्राप्त करेगा यही तो है किंतु यहां जीव जो ब्रह्म को प्राप्त करेगा ऐसा विधेय विधेयक क्रियाफलाशय नहीं होगा विधेय मन विधि का विषय और विधि का विषय होने से उसमें कोई क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद उसमें उसमें कोई अधिशय उत्पन्न होता है पहले जो नहीं रहता क्रिया के बाद उत्पन्न होता है उसको अधिशय कहते पूर्विमाश होंगे वहां अधिशय क्या होता है एक अपूर्व उत्पन्न होता है कि कर्म करने के पहले वो अपूर्व नहीं था बाद में वो अपूर्व उत्पन्न होता है अपूर्व मन संस्कार उत्पन्न होता है यजमान के मन में उसको कहते हैं अतिशय पहले नहीं था वो ना इसीलिए पहले जो नहीं रहता बाद में उत्पन्न होता है इतने मात्र को अतिशय कह सकते यह अतिशय किसने उत्पन्न किया वो विधि वाक्य के द्वारा सम्पन्न जो कर्म है कर्म ने उत्पन्न किया ये कहते हैं इसीलिए कर्म फल के बीच में अपूर्व मानते हैं हम लोग जैसा कर्म फल को मानते हैं संस्कार आदि शब्द से कहते वही है अपूर्व वो कर्म से उत्पन्न होता है पहले नहीं था पहले वो अधिकारी जो आदमी है यदमान वो स्वर्ग में जाने योग्य नहीं था उसमें वो अतिशय गुण नहीं था जब कर्म किया उन्होंने अनुष्ठान किया वह समय तक तब उसके मन में उसमें उसके, उसके क्या बोलते आत्मा में वो अतिशय उत्पन्न हो गया अब ब्रह्मलोक क्या है वहां तक जा सकता है शुर्ग जा सकता है तब तक नहीं जा सकता योग्यता बोलते हैं हम जिसको सबसे यही अनुशय है अब ये ब्रह्म कर्म है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जीव कर्ता है वो कर्तव्य कोई साधन करता है तो कर्ता जीव कर्म ब्रह्म को प्राप्त करेगा कब यदि कर्ता जीव में कोई अतिशय उत्पन्न होकर के ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता आएगी तब किन्तु यह हो नहीं सकेगा क्योंकि विधे ये विधेयक क्रियाफल में कोई नहीं हो रहा है ये कोई अतिशय उत्पन्न होकर के नहीं होता वो उसका अपना स्वरूप है इसीलिए अतिशय उत्पन्न नहीं होता तो अतिशय यदि अधिशय उत्पन्न होता है मान लो तब क्या होगा कि वो उत्पन्न हुआ हुआ होने से वो होता हो ऐसा तो अतिशय उत्पन्न होता नहीं है किंतु मान भी लो कि अतिशय उत्पन्न होता है पूर्व के अनुसार सुक्षण न्याया मान लेंगे कि तुम्हारा इतना बड़ा हट हाँ है कि हम तुम बोलता है आदिशय उत्पन्न होता है साधन करता है परिषद उत्पन्न होगा ऐसे मानते हैं तो वो आदिशय जो उत्पन्न होगा वो ब्रह्म में काम नहीं देगा क्यों जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है और परिच्छि होता है काला होता है वस्तु होता है ये सारे होते हैं जो भी उत्पन्न होता है इसमें इतने सारे रहेगा एक तो वो अनित्य होगा वो कहीं नित्य नहीं होता आज तक ऐसा तो नहीं देखा है जो उत्पन्न हुआ फिर नित्य रहता हो ऐसा नहीं देखा गया किंतु एक विशेष उसमें भाव लगा देना भावत्व सदी ऐसा लगाना पड़ेगा भावत्व सदी यद्यद कृतज तद तद अनित्यम ऐसा बोलना पड़ेगा क्यों एक अभाव को वो लोग नित्य मानते अभाव है प्रध्वंस अभाव प्रध्वंस उत्पन्न होता है किन्तु वो हमेशा रहता है तो नित्य रहता है ऐसा मानते हैं इसीलिए भाव तो सदी जोड़ना पड़ेगा तो सामान्य रूप से वो तो चलेगा इसीलिए ये भाव वस्तुओं में ये देखा गया कि ये उत्पन्न होने के बाद में वो नित्य नष्ट होता है यदि आप ब्रह्म को भी उत्पत्तिमान मानेंगे तब तो अनित्य अनित्य हो जाएगा और उसकी प्राप्ति जो मोक्ष है वो भी अनित्य हो जाएगा तो मोक्ष अनुपत्य है तो मोक्ष नहीं हो पाएगा क्योंकि अनित्य को मोक्ष नहीं कहते मोक्ष को नित्य कहते इसीलिए ये करता जो जीव है कोई भी साधन करके कुछ भी करके ब्रह्म को उत्पन्न करता है ये नहीं कर सकते ना मोक्ष को उत्पन्न करता है मोक्ष भी नित्य है ब्रह्म भी नित्य है इसीलिए विधि का कोई काम नहीं ब्रह्मणि ज प्रमाण अभाव प्रसंगा प्रसंगमादि हेतु समन्वय विधि व्यवधान मंत्रण प्राण्य ये द्वितीय वर्ण में कहा ब्रह्मीचा प्रमाण अभाव प्रसंग यदि ऐसा कहोगे कि वेद से विधि वाक्य में ही होता है और विधि वाक्य जो नहीं काम करता है वहां वेद नहीं है यदि कहोगे तो ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो पाएगा क्योंकि विधि वाक्य ब्रह्म में काम नहीं कर रहा है ऐसी स्थिति में ब्रह्म में अप्रामाण्य प्रसंग आएगा ऐसा तो नहीं कर सकते ब्रह्म को भी प्रमाण मानना पड़ेगा मेहदू ने कहा इसे एवं आदि हेतु भी ऐसे बहुत सारे हेदुए लगाई लगाकर समन्वय समन्वय का विधि व्यवधान मंत्र प्राम विधि के बिना ही प्रामाण्य कहा गया यानी समन्वय हो जाएगा ब्रह्म में सब वेदवाक्य उपनिषदों का समन्वय हो जाएगा विधि की आवश्यकता नहीं विधि को माने बिना ही होता है फिर वहां जो है कई प्रकार के संज्ञा और आ जाएंगे ये अपूर्व विधि नहीं होता तो नियम विधि हो जाएगा या नियम विधि नहीं होता है तो परिसंख्यन विधि हो जाएगी सब विधि के बारे में भी कहेंगे हाँ अलग अलग प्रकार की विधियां हैं अपूर्व विधि नियम विधि अपरिसंख्यन विधि ये सब तो वो सब कहेंगे उसमें से कौन सा होगा ये बताएंगे फिर साधन की दृष्टि से नियम विधि मानेंगे तो वो इस प्रकार से एक पक्ष को नियम विधि मानेंगे एक पक्ष परिसंख्या विधि के बारे में कहेंगे किंतु अपूर्व विधि तो नहीं हो सकता ये अच्छा। पुन ये अभी दो वर्ण की बात हो गई पुनस् वर्णक दयाथ सिद्ध्य पदा व्यवादी स्वरूप मात्र निष्ठे पदार्था परस्पर संसर्ग प्रतिपादन सामर्थ्य कल्पना गौरव ये भी कहेंगे ये वर्णक द्वयाथ सिद्ध्यर्थ ये दोनों वर्णक में जो प्रतिपादित विषय को और दृढ़ करने के लिए क्योंकि हमारे सामने जो प्रतिवादी है बहुत मजबूत है उनके पास वाक्य प्रमाण सारे वो जानता है कि आप मीमांसा के सामने कोई वाक्य को लेकर के अपना इधर उधर नहीं कर सकते वो तो बिल्कुल उसमें पक्के होते हैं इसीलिए उनके सामने हम कुछ निर्णय करते हैं तो बिल्कुल पूरा सिमंध लगा करके मजबूत रखना पड़ेगा नहीं तो वो बाद में मिला देंगे वो ऐसा बोल ये नहीं हो सकता है क्योंकि तो वो तो बहुत बारीकी से इसके ऊपर विचार करके बैठे हुए हैं ऐसे तो में आप ये नकार है ना उनको समझा नहीं सकते हैं बहुत तर्क चाहिए इसीलिए दो वर्णग में भी इन युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया तो भी उसको और परिपुष्ट करने के लिए द्वयार्थ सिद्ध अर्थम पदाना फिर पदों के बारे में विचार करेंगे कि पदों का अर्थ के बारे में क्योंकि वहाँ तो ये क्रियान्वयन और अभिधानवादी दो है तो दोनों के विषय में फिर विचार करेंगे इसलिए ग्यवादी स्वरूप मात्र ये पदों का जो अर्थ है गवादी स्वरूप मात्र को कहता है यानी गाय गौ ऐसा पद प्रयोग किया ये किसमें है ये सब होता है अब उसमें भी बहुत विवाद है वो एक कहता है ये गौ ऐसा पद है ना ये वो गाय को नहीं बोलता है वो भोलेगी क्यों वो गाय में नहीं है गाय गौ पद प्रयोग किया ठीक है वो क्या करता है पहले ये गौ पद जा में जाएगा गोत्र तो जादी में जाएगा तो जादी की जा करके वहां से लक्षणा करके आप ये गाय को समझेंगे ऐसा घुमा करके आता है तो गाय गौ पद सुनने से आपके मन में भले गाय आ रही हो ये गाय आ रही है आप समझ रहे हैं लेकिन गाय नहीं आ रही है गोत् तो जाद आ जाती है अब गोत् तो जादी कोई व्यक्ति में परिष्ठित होता है इसीलिए वो आ जाता गाय सुनते ही एक देवदत्त के गाय को आप याद नहीं करते गाय सुनते ही कोई भी एक तो गाय को आप याद करते हैं तो वो गुप्त तो जाति के द्वारा होता है ऐसे कहेंगे ये मीमांसा का पक्ष है नया एक तो दूसरे तरफ मानते हैं और हम बोलेंगे कि ये जो है जाति विशिष्ट व्यक्ति में एक जाति विशिष्ट व्यक्ति वाला और एक केवल व्यक्ति में और जाति उसके द्वारा जाना जाता है ऐसा बोलेंगे न्याय नया आयु वैद् और मीवास कहेंगे जाति में शक्तिवृत्ति और व्यक्ति में लक्षणा ऐसा मानिए ये सब जो है थोड़ा सा शुरू शुरू में जो नए नए थोड़ा सा चक्कर करेगा लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा यह ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि कैसे कैसे करता है अब देखो ये सब परीक्षा होने पर जो है ना आपके मन में विचार में व्यक्तिता आ जाती है अभी तो आप मन में विचार करते जा रहे हैं विचार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है अब ये स्पष्ट तो हो जाएगा कि विचार होता क्या है फिर इसको कैसा रोका जाना चाहिए ये इसमें क्या इसका मूल है ऐसे सब ज्ञान हो जाएगा ये साधन की दृष्टि से इसका फायदा यही है और ये अर्थ करते समय शब्दों का अर्थ किस प्रकार करना चाहिए ऐसे विचार खुलेगा इस संबंध तो ग्यवादि स्वरूप मात्र निष्ठत्व ये कहेंगे कि ग्यवादि स्वरूप मात्र में ये ग्यवादि पद परिनिष्ठित होता है वो बाकी जाति आदि में नहीं जाता पदार्था नामेव परस्पर संसर्ग प्रतिपादन सामर्थ्य परस्पर पदार्थों का परस्पर संसर्ग दो पदार्थों का परस्पर संसर्ग का प्रतिपादन सामर्थ्य मानने पर दोनों में कल्पना गौरव होगा क्योंकि पहले आप एक गवादी शब्द का अर्थ करके उसमें फिर पदार्थों का संबंध लक्षणा से करके फिर उसी में उसका तात्पर्य मानना शब्दों का तात्पर्य मानना ये घूम फिर के सीधा सीधा नहीं है ये कल्पना गौरव है बहुत कल्पना करनी पड़ेगी ना अब एक शब्द का अर्थ करने के लिए इतना सारा करना पड़ेगा कल्पना गौरव एक गौरव का मतलब होता है कि जब जहां सीधा लाघव से हो जाएगा वहां गौरव नहीं करना चाहिए यानी घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए कल हमने बताया ना जो भी शब्द का अर्थ सीधा सीधा लगे पहले सीधा सीधा लगाना चाहिए हर जगह लक्षणा करके नहीं लगाना चाहिए जैसा भट्ट मीमांस जी कह रहे थे कि हर जगह आप लक्षणा करना है ऐसा कह रहा है ऐसा तो करना नहीं चाहिए कल्पना गौरव हो जाता इतना दिमाग ज्यादा काम करेगा तो जल्दी थक जाएगा तो पदाना मेव संसर्ग प्रतिपादन सामर्थ्य कल्पना लाघवा सीधी सीधी बात है कि पद सुन के आपको अर्थज्ञान हो जाता है यही तो ठीक है बोलना यही सरल होता है कि कोई शब्द सुन रहा है अर्थ ज्ञान आपको हो रहा है यही इतना होता है इसके बीच में फिर जादी को लाओ जादी को ला करके फिर वो व्यक्ति में लाओ फिर व्यक्ति को ला करके फिर दोनों को जोड़ो फिर जोड़ करके वा के कार्य करो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो अनुभव भी नहीं है ऐसा होता नहीं इसीलिए कल्पना लाघव क्या है कि पदाना संसर्ग प्रतिपादन सामर्थ्य पदों का संसर्ग प्रतिपादन करना वही ठीक है वही सामर्थ्य माने शक्ति उसी देगी संसर्ग विषय प्रवृत्या शब्द से संसर्ग विषय ज्ञान सामर्थ्य अनुमान ये अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ता है कि संसर्ग विषय प्रवृत्या संसर्ग मतलब संबंध होता है दो पदों का संबंध को संसर्ग देते तो संसर्ग विषय प्रवृत्या संसर्ग विषय में प्रवृत्त होने के कारण शब्द शब्द का संसर्ग विषय ज्ञान सामर्थ्य अनुमान संसर्ग विषय ज्ञान में सामर्थ्य है ऐसा अनुमान से पता चलता है यदि संबंधित विषय में शब्द का सामर्थ्य नहीं होता तब तो संबंधित विषय में उसका संबंध नहीं आ सकता था आपको जब घड पद सुनाई पड़ता है गऊ पद सुनाई पड़ता है तो वो पद गकार अवकार विसर्ग का उच्चारण होने के बाद में तुरंत गाय को उपस्थित करा देता है तो उससे क्या मतलब निकला ये शब्द में ऐसी कोई शक्ति है पहले गाय मन में नहीं आ रही थी अब आ गया तो किसने उत्पन्न किया तो शब्द शक्ति शव्द ने उत्पन्न किया है मानना पड़ेगा तो ये मान करके सीधा उसका अर्थ समझना चाहिए वो बीच में और कोई बीच में जोड़ना ठीक नहीं और है और सामग्री आवश्यकता है इसलिए समसर विषय प्रवृत्तियां संसर विषय प्रवृत्ति हो रहा है सुनते ही मन में आ जाता है और संसर्ग का विषय ज्ञान सामर्थ्य अनुमान इसलिए उसी से पता चलता है कि संसर्ग का विषय मेरे मन में आ रहा है शब्द से संसर्ग का विषय आ रहा है और संसर्ग का विषय आने से ये अनुमान हो जाता है कि इस शब्द में समसर्ग करने की शक्ति है क्योंकि गाय शब्द को जब सुनाते हैं तो घोड़ा नहीं आता है घोड़ा शब्द को सुनाते हैं तो गाय भी नहीं आती है इसका मतलब दोनों अलग अलग शब्द है यही शब्द इसको उत्पन्न कर रहा है दूसरा उत्पन्न नहीं कर रहा है ऐसा समझना ठीक है ये सब जो है ये अधिकार में आएंगे क्योंकि ये प्रभाकर का ये अभिप्राय है आ, इसमें स्पोर्ट आवाज इत्यादि आए अवाब उद्वाबरअी अन्वित स्वार्थ से अव्य विचारात अवाब उद्भाव मैंने रखा जाना और निकाल देना अवाब उद्वाब अवाब का मतलब रखना उद्वाब मतलब हटा देना जैसे गाय पद को रखकर के जब आप वाक्य बनाएंगे गौह गच्छदी इसका अर्थ होता है गाय जा रही है आप गाय को हटा दिया खाली गच्छदी बोल दिया अब गाय गच्छदी समझ में आएगा नहीं आएगा तो जब गाय गौ शब्द को वहां रखा तब तो गाय जा रही है ये अर्थ आ गया आपके मन में और गौ शब्द को जब हटा दिया गया तब तो गाय जा रही है ये अर्थ नहीं आ रहा जैसा मैंने कहा बैठा बैठो बोला बैठा या बैठा बोला तो बैठा बोलने से आपको कुछ समझ में नहीं आता कौन बैठा समझ में नहीं आया ना तो बैठा है कौन है ये बोलना पड़ेगा वो अन्य लगाना पड़ेगा मतलब अभाव करना पड़ेगा तो जिस शब्द को रखने पर विशेष अर्थ हो रहा है जिस शब्द को हटाने पर वो विशेषार्थ नहीं हो रहा जैसे कुंडली देवदत्ता कहा कुंडली देवदत्त में कुंडली देवदत्त दो शब्द प्रयोग किया तो आपको समझ में आता है कोई देवदत्त नाम के व्यक्ति है उसका कान में कुंडल है अब वो कुंडल शब्द को हटा देता है तो कुंडली देवदत्त का ज्ञान नहीं होगा ना इसी को कहते हैं अवाप और उद्वाप रखना और हटाना इसमें अंदर पड़ रहा अंदर पढ़ने से क्या समझना पड़ेगा आपको कि ये शब्द में कुछ सामर्थ्य है वो विशेष अर्थ को दिखाता शब्द को जब जोड़ेंगे तो अर्थ को दिखा रहा है शब्द को हटा देंगे तो अर्थ नहीं आ रहा है ऐसे में ये शब्द में सामर्थ्य मानना पड़ेगा ये कह रहे अभाव उद्भाव रवि अन्य स्वार्थ से अव्यभिचारा ये अन्नित होकर के क्रिया के द्वारा संबंधित करके उसका स्वार्थ मनु शब्द का अर्थ प्रकट हो जाता है इसमें कोई व्यभिचार नहीं मतलब ये कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा ही होता है शब्द रहेंगे तो अन्य स्वार्थ निकलेगा और शब्द नहीं रहेगा तो अन्य द्वार्थ नहीं निकलेगा ये लौकिक में हमारे सबसे प्रमाण है हाँ जैसे देवदत्त हा का थाल्या ओदनम पचती यह वाक्य आया देवदत्त नाम के व्यक्ति लकड़ियों से थाली में माने ये पतेले में ओदनम पचती ओदन को बताता है चावल पकारा इत्यादि अतीत अनागत वर्तमान अर्थवाक्यु निगम निरुक्त निखंड व्याकरणोपदेश कार्य प्रसिद्धार्थ शून्यु प्रसिद्धादिव्याण परिशेषा अप्रसिद्धार्थ पद पदार्थ संबंध ग्रहणा ये बोलते हैं ऐसा ऐसा होता है ये सब आपको वाक्य ज्ञान से हो रहा है कि देवदत्त लकड़ियों से ये ओदन तो पका रहा है ये मालूम हो गया इस प्रकार के अनेक वाक्य है कोई अतीत है भूत का कोई वर्तमान है कोई भविष्य अनागत वर्तमान इन वाक्यों में ये वाक्यों का अर्थ कहा से मालूम हुआ निगम निगम से मालू हुआ निरुक्त निरुक्त नाम के ग्रंथ है वो एक एक शब्द का अर्थ विस्तार से बताता है निखंड जहां शब्दार्थ कोश होते हैं निखंड व्याकरण व्याकरण से प्राप्त होता है इस प्रकार से कहीं से बाढ़ो निगम का मतलब निगम ग्रंथों में व्याख्या की जाती है निगम आगम ये सब दस्य इन ग्रंथों से ये सब मालूम हो गया अब इनमें कार्य प्रत्यय शून्य अब इसको सुन के क्या करना है कुछ करना है क्या कि ये आपको मालूम हो गया देवदत्ते लकड़ियों से चावल पका रहा है ये आपको सुनाई पड़ा श्रद्धार्थ ज्ञान हो गया उसके बाद आपको क्या करना है क्या करना है कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है खाली जानकारी हो गई बस देवदत्ता भी क्या कर रहा है सो रहा है बोल। अब सो रहा है देवदत्ता तो सो रहा है जानकारी हो गई सो रहा है अब इसमें कुछ करना पड़ता है कल कोई उसके बाद वो कह रहा था ना क्रिया के बिना कोई ज्ञान नहीं बता इतनी जानकारी हो गई उसके बाद में अब वो खुद भी सोना चाहता तो सो जाएगा लेकिन उससे कोई कार्य अन्वित करने के लिए कोई कार्य करता है ऐसा नहीं जानकारी होने मात्र भी कार्य करता है इसीलिए हमेशा कार्य प्रत्यय वहां लगना चाहिए वो कार्य अन्वित जैसा का कह रहे थे कार्य के बिना कुछ नहीं होता है खाली वाक्य बोलने से ऐसा नहीं होता है अब ये वाक्य में क्या कार्य करेंगे और भी वाक्य दिखाएंगे आ, आपका पुत्र जन्म हुआ ऐसा वाक्य दिखाएंगे तो उससे हर्ष अपने आप उत्पन्न होता है कोई कोई कार्य किया नहीं वो जानकारी हो गई इतनी मात्र पहले पहले उपभाष्ट नहीं था बाद में हाँ हाँ शब्द उतने जानकारी नहीं देता है अब उसके बाद कुछ करना है करके नहीं है वो कहना चाहते थे कि हर जगह आपको करना ही पड़ेगा कुछ सुनाई पड़ा विधि वाक्य है तो करना ही पड़ेगा निषेध वाक्य है तो नहीं करना है करने के लिए अप्रवृत्त उसको आप निवृत्त करना ऐसा इस प्रकार से वो बताते हैं कि इसलिए कह रहे कार्य प्रत्यय शून्य टू इसमें कोई कार्य प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ता है प्रसिद्धार्थ पद समिव्यारे न परिशेषा इसलिए कि प्रसिद्धार्थ पद जो अर्थ पहले प्रसिद्ध है जाना गया है ऐसे पदों के साथ सम्यवहार हुआ उसके साथ कथन हुआ कि प्रसिद्धार्थ पदों के साथ कथन हुआ जैसे देवदत्त काष्ठ थाली ओदन ये सब प्रसिद्ध शब्द है उनके साथ कथन हुआ तो परिशेष न्याय से असिद्धार्थ अप्रसिद्धार्थ पद पदार्थ संबंध ग्रहण तो परिशेष न्याय से क्या लगेगा कि अप्रसिद्धार्थ पद पदार्थ का संबंध ग्रहण होने से ये आगे कहना चाहिए क्योंकि प्रसिद्धार्थ पद का संबंध के ज्ञान के बाद में कोई आपको कुछ करने के नहीं हो रहा यदि अप्रसिद्धार्थ संबंध है समझ लो कोई पद का अर्थ आप नहीं जानते तो क्या करेंगे वो पदार्थ जानने के लिए प्रयत्न करेंगे किसी को पूछेंगे स्वार्थ अप्रसिद्धार्थ पद पदार्थ संबंध ग्रहण में भी अन्य स्वार्थ का कोई विविचार नहीं होता है क्योंकि कभी कभी वाक्य में ऐसा कोई अप्रसिद्ध भी रहता है तभी आप उसको समझ करके अर्थ कर देते हैं और विशेष रूप से जानने के लिए व्याकरण आदि पोषक वृद्धों को देखते हैं या जानकार व्यक्ति को पूछते हैं उसके बाद करता है लेकिन उसका सीधा उस वाक्य से संबंध नहीं है वाक्य का अन्वय हो जाता है उसके बाद में फिर आगे चलता है इस प्रकार होता है नहीं जानता है तो जानकारी प्राप्त करता है ऐसे विषय में भी अन्यद स्वार्थ का अभ्य है मतलब वहां अन्वय नहीं होता है ये बात नहीं है अन्वय तो हो ही जाता है क्रियापद नहीं है तो क्रियापद को जोड़ देते हैं इतना सुना किंतु राम क्या करता है कैसा नहीं करता है ये सब आप जोड़ करके समझ लेते हैं वो क्रिया आप वहां जोड़ी अन्वय कर लेते हैं कार्यान्वित विशेषणा अन्वित्रहण से लाघव कार्य कार्या्यन्विधान नि स्वूपेण भूतत् गुण द्रव्यादि पदार्था च कार्यण क्रियाकार अन्वय योग्यत्व तो अभाव इतने सारे हेतु है अब वो कहां तक रुकेगा वहां तक जाना पड़ेगा हाँ ये नीचे जाकर के रुक रहा आ, कहीं बीच में डंडा नहीं है ना वो रुक रहा वही है अभाव प्रसंगा च पदा स्वार्थे स्वाथे सामर्थ्युक्त यही सिद्धांति कथन है वहां तक हेतु है कि पदा नाम जितने पद का उच्चारण करते हैं अनविदा स्वार्थ में सामर्थ्य है तो वो, वो कोई क्रिया को ढूंढने के लिए क्रिया के साथ संबंध करने के लिए इत्यादि जरूरत नहीं है पदों का अन्य स्वार्थ में सामर्थ्य मैंने जो पदों का संबंध आपस में बन जाता है उसी से ही सामर्थ्य आ जाएगा विभक्ति जो लगी विभक्ति के हिसाब से अर्थ लगेगा उसमें और कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है कार्य को हमेशा बुला के लाना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है ये कहना चाह रहे उसके लिए ये सब कारण है हाँ ये कारण को देखिए तो कार्या स्वार्थ ये आप क्या कहा कि कार्यान्वित स्वार्थ होता है कि का स्वयं अर्थ नहीं कार्य के साथ मिलाकर के अर्थ करना पड़ेगा इसके बिना कोई अर्थ नहीं है हम हाँ कह रहे हैं तो कार्यान्वित स्वार्थ का भी ये तात्पर्य क्या होगा ये जो विशेषण आपने कहा कार्य शब्द जोड़ करके अन्य स्वार्थ से वहां अन्य स्वार्थ मानने में लाघव देखो अन्य स्वार्थ कहना और कार्यान्वित स्वार्थ कहने में क्या अंतर है वो मीमा कहता है कार्यान्वित स्वार्थ से एक विशेष लगाना पड़ेगा अन्य स्वार्थ से कोई तात्पर्य नहीं निकलता है कार्यान्वित स्वार्थ से तात्पर्य निकलता है ये उनका पक्ष है उसके लिए उत्तर में कह रहे हैं कि हम तो मानते हैं की कार्यान्वित कहने कार्य की आवश्यकता नहीं है केवल अन्य स्वार्थ से कार्य चलेगा क्योंकि वहाँ कार्य का संबंध तद के अनुसार वहाँ लग जाता है कार्य शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं सर्वत्र कार्य को ढूंढना चाहिए ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं क्यों क्योंकि इसमें लाघव है ये अन्विधार्थ बोलने में लाघव है और कार्य कार्यार्थ बोलने में गौरव है गौरव मतलब एक कार्य शब्द जोड़ दिया अब उसका भी अर्थ करना पड़ेगा ऐसे में गौरव है आपको ज्यादा घुमाना पड़ेगा ये बोलते ऐसे लेकिन कभी कभी सब घुमाने के लिए तो कुछ तो लगाना ही पड़ेगा कुछ लगाते विशेष अर्थ को जानने के लिए यह तो हो गया अब कार्य से अभाव क्यों ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि अनविदार्थ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वाक्य में एक क्रिया के साथ संबंध रहेगा एक कार्य हो जाता है का भी यही अर्थ हुआ ना फिर आपने और एक कार्य वहां जोड़ दिया तब दो कार्य हो गया ऐसा राम बोला तो क्या अर्थ होता है राम हा अस्थि राम भवती वर्तते ये कुछ तो अर्थ लगेगा वहां ऐसे में एक कार्य तो अपने आप हो रहा है। कोई भी क्रिया उसके साथ और एक कार्य को आपने अलग से जोड़ दिया अब वो अलग से जोड़ा जो कार्य है उसको लोग ढूंढते रहेंगे कि कौन का क्या कौन सा कार्य बात कर इसलिए ये ठीक नहीं है कि कार्य से कार्य अंदर अभाव एक कार्य का दूसरे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जैसे राम पद्धति इसका अर्थ होता है राम पकाता इसका तो यह अर्थ भी नहीं है कि राम पकाता भी है और बोलता भी है यह अर्थ तो नहीं होता है बोलता है बोलने पर दूसरे क्रिया और लगानी पड़ेगी राम हा पचधि वधदी च इसे बोलना पड़ेगा तब करके दो कार्य होगा अब एक वाक्य में एक कार्य से काम चलता है ऐसे स्थिति में आप कार्यान्वय कार्यान्वय कार्यान्वयन कार्यान क्यों होते हैं बार बार एक कार्य शब्द को बीच में क्यों जोड़ते हैं इसलिए वो होता है ये हम नहीं चाह रहे हैं ये बोलना अच्छा अब एक बात तो वो कहेंगे देखो कोई भी क्रिया का एक भावार्थ होता है भाव का अर्थ होता है क्रिया वही होता है धादु का भावार्थक मानते हैं। तो भावार का कार्य तो नियोग का अन्वित अभिधान निमित्तत्व। जितने भावार्थक कार्य होते हैं भावार्थ मे क्रिया संबंधी कार्य तो भावार्थक जो कार्य होंगे वह नियोग अन्वित नियोग के साथ उसमें कोई विधि रहेगा अभिदान निमित्तत्व नियोग अभिदान निमित्त ही माना जाएगा ऐसा कोई जब क्रिया आता है कोई शब्द आता है जिसमें भावार्थ कार्य का अन्वय भाव माने एक तो अस्तित्व को भाव मानते हैं दूसरा व्याकरण के दृष्टि से क्रिया को भाव मानते कोई भी धादु का भावार्थ तो होता है, है? और किसी दाद, कोई धा सकर्मक होता है अकर्मक होता है इस प्रकार भी होते हैं तो भावार्थ तो रहेगा तो भावार्थ मैंने वो धादु का स्वरूप ही होता है जो धाधु कहा गया उसका अर्थ ही अर्थमात्र लेना हो धाधु अर्थमात्र लेना हो तो उसको भावार्थ कहते हैं व्याकरण तो भावार्थ कार्य तो भावार्थ कार्य हर एक धादु से निकलेगा धाधु हो याद हो जिनमें से भावार्थक निकलेगा उसका नियोग अन्विदा अभिधान निमित्त उसका निमित्त क्या होगा कोई न कोई विधि के साथ संबंध होगा मतलब कुछ कर्तव्य रहेगा उसमें इतना करना कोई कर्तव्य के साथ संबंध करके होता है स्वरूप अब हमारा जो है यहाँ देखिए ये तो सामान्य बात है कोई भी धादु का अपना अर्थ है जैसा गम धादू का जाना अर्थ है पति धादु का पकाना अर्थ है वृत्ति अर्थ है ऐसे ऐसे अर्थ होता है तत्त तो धातु का भावार्थ कुछ ना कुछ होता ऐसे में स्वरूप भूतत्वा हमारा जो ब्रह्म है स्वरूप से भूत है है इसको कोई धादु अर्थ में नहीं लगा सकता वो भूत है ना वो स्थित रहता अब कौन सी धातु में लगाएंगे और साधादु तो आप लगा सकते हैं क्योंकि गरीब निवृत्ति है या सिद्ध सिद्ध धातुओ को लगा सकते हैं सिद्ध सकते इत्यादि तो हो सकता है तो गति निवृत्ति तो तो होने से गुण द्रव्यादि पदार्था नाम से कार्यण क्रियाकार का अन्वय अयो अन्वय योग्यता भाव तब हमारी स्थिति क्या आ जाएगी जो भूत वस्तु है भूत वस्तु होने से पे कोई गुण द्रव्य आदि पदार्थों में जैसा होता है गुण में होता है अच्छे गुण आया फिर गया फिर बुरा गुण आया गया ऐसा होता है गुण का भी आना जाना होता है द्रव्य में भी कोई परिवर्तन आदि होते हैं तो गुण द्रव्य आदि आदि पदार्थ गुण द्रव्य आदि पदार्थ कर्म आदि ले लो जो भी हो गुण द्रव्य कर्म आदि जो भी हो वो पदार्थ होगा कार्य कार्य के साथ मतलब जो करना चाहिए उसके साथ क्रिया कारक अन्वय योग्यता भाव उसके साथ क्रिया कारक अन्वय योग्यता नहीं रहता है तो क्रिया कारक अन्वय वहां नहीं बन पाएगा क्योंकि सिद्ध होने शेष शेष अन्वय स्वर्गा फलिन शेषिणाम स्व सर्व पदार्था नाम अन्वय प्रसंग यदि आप कहोगे तब वो अपने आप कहेगा नहीं नहीं वो ऐसा है कि स्वर्ग जाने के लिए कर्म कर रहा है कोई स्वर्ग जाने के लिए कोई कर्म करेगा कर्म में बहुत सारे देवताओं के बारे में क्रिया क्या है गुणों के बारे में द्रव्यों के बारे में कथन होता है ठीक है कोई द्रव्य जो सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जाता किंतु कर्म करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है वो द्रव्य को लाते हैं द्रव्य मतलब कोई वस्तु ये चावल आटा आदि जो भी हो है। वो सब लाते हैं वो लाते हैं तो द्रव्य उसी के साथ संबंध करके अर्थ होता है तो इसका मतलब मुख्य तो हो गया शेषी शेषी होता है फल फल का धन जिसके साथ है वो शेषी होता है जैसा स्वर्ग का कामो ये क तो याद का फल हो जाएगा स्वर्ग ठीक है तो वो मुख्य हो गया उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि इन इन द्रव्यों को उपयोग करो ये सारे द्रव्य और देवता और गुण गुण मान्य संबंधी कर्मों भी होते संस्कार आदि सारे होते हैं गुण कैसे है। देवताओं को भी कहीं कहीं गुण माना जाता है गुण के अंदर तो देवता भी होगा तो ये सारे यद्यपि पहले से सिद्ध होने पर भी कर्म के साथ संबंध करके अर्थ किया जाता है समझ रहे गुण द्रव्य देवता आदि पहले से सिद्ध है भूदा वस्तु है आपका ब्रह्म जैसा है ठीक है भूत वस्तु आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं वो हमारे द्रव्य देवता भी भूत वस्तु है उसको लेके बाइक बिठाते हैं हम उस स्वर्ग काम के एक लेकर के बिठाते हैं वो ले जाके वहां बिठाते ऐसा ही आपका ब्रह्म को भी कहाँ बिठाना पड़ेगा कोई कर्म के साथ बिठाना पड़ेगा नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा ये बोलना चाहते भूत वस्तु होने से कर्म में नहीं जा सकता ऐसा पूर्विमान तक नहीं मानते हैं भूत वस्तु भले ही हो किंतु कर्म के साथ मिलने से वो अर्थ होता है बुधवस्तुओं को ऐसे ही कर्म होता है सिद्ध वस्तु जो होते है उसी से कर्म होता इसीलिए शेष शेषी संबंध इसको कहते हैं जो दोनों मीमांसा में तृतीयाध्याय का विषय है तो शेष शेषी अन्वये स्वर्गा फलै नहीं बा फल के साथ शेषिणा स्वर्गा फल क्या है शेषी है शेषी का मतलब शेष होता है अंग कोई अवयव भाग को शेष कहते शेषी मने जो भाग होता है जो मुख्य जिसके लिए होता है जैसे हमारे जो शरीर है ये शेषी है समझ लो तो और ये अवयव है ये सब शेष है अंग अंगी भी कहते हैं किन्तु इनके अपनी भाषा है शेष शेषी ये और नहीं मिलेगा आप जो दूसरा शेष आप कहते हैं वो शेष शेष्ठ संबंध नहीं जो बच्चा उच्चा हुआ उनको आप शेष्ठ कहते हैं शेष भाग बोलते वो श्रेष्ठ नहीं है यह यहाँ ये इनका मतलब शेष अवयव है अब ऐसे शब्द आएंगे ना ये शब्द भी आप गुम जाएंगे तो उसके ऊपर नहीं लगेगा इसलिए शब्दों को पकड़ के रखना आ, जो जो लोग जानते हैं वो भी याद रखेगा और जो नहीं जानते हैं यह शब्द एक प्रकार प्रयोग होता है जानना है शेष शेषी अन्वय शेष शेषी के साथ अन्वय करके स्वर्ग आदि फले वाह अब वो शेषी क्या होता है वो हमेशा शेषी फल वाला होता है ऐसा पूर्व इमान संघ मानते कोई ना कोई फल के साथ संबंध रखने वाला मुख्य होता है मुख्य को शेषी कैसे स्वर्ग हो गया स्वर्ग आदि जो है सर्व पदार्थाना मनोय प्रसंग हमारे हिसाब से सब पदार्थों का शेषी के साथ संबंध होता है और नई तो नहीं होता गुण द्रव्य आदि का अपना कोई मतलब नहीं देवता का भी अपना कोई तात्पर्य नहीं इन सब का तात्पर्य किसका किसके साथ स्वर्ग के साथ है स्वर्ग जाना चाहता है यजमान तब जाके ये देवता को पकड़ता है ये द्रव्य को पकड़ता है गुण को पकड़ता है सब ला करके रखता है सब बनाता है करता है नहीं तो इनका क्या कौन पूछने वाला है और जिसको कोई फल नहीं चाहिए वो देवता के पास नहीं जाता है जब दुखी होता है फल चाहिए होता है तब देवता के पास जाता है ऐसे होता है यह भी ऐसे होता है इसलिए आपका जो ब्रह्म है ना भूत वस्तु है द्रव्य है पदार्थ है मान लो परिस्थित है किंतु वो कर्म में आके बैठेगा तो काम होगा नहीं तो नहीं होगा वेद से नहीं होगा नहीं बाकी तो आप कुछ भी करो ये बोलना चाहते हो इसलिए सर्व पदार्थ ना पदार्थ में ब्रह्म भी आ आगे वस्तु है वो अर्थवाद वार्थ के द्वारा कर्म में आकर के संबंध कर लेगा लौकिक व्यवहार अविंवादिष्ठवाक्या अण्य कार्यपद अभ्याहारवाक्यं पुरुष बुद्धिष्ठ अर्थे सामर्थ्य भाव प्रसंगा अव्यचारा कार्यान्वयन नि प्रमाणान्तर प्रमिद कार्यान्वय प्रसंका और भी जोड़िए इसके साथ लौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार में अभिसंवादी भूतनिष्ठ वाक्याना जो विसंवादी नहीं होता विसंवादी मतलब एक प्रमाण सिद्ध हुआ बाद में उसका विपरीत ज्ञान नहीं हुआ वही ज्ञान हो गया तो वो अभिसंवादी हो जाएगा और वाइफाई ज्ञान नहीं हुआ तो विसंवादी हो जाए रज्जू को देकर के सर्त समझा तो वो विसंवादी है बाद में वहां रज्जू मिल जाती है और रज्जू को रज्जू समझना अभिसंवादी है तो लोग में ऐसा देखा जाता है जो अभिसंवादी प्रमाण है अभिसंवादी भूत अनिष्ठ वाक्यान हो और जो भूतनिष्ठ वाक्य हो जैसा आप रज्जु को रज्जु कहा किसी है तो ये कौन सा वाक्य है अभिसंवादी है भूतनिष्ठ है रज्जू को ही कह रहा है घड़ को घड़ कह रहा है तो भूधनिष्ठ वाक्य होता इन वाक्यों का अप्रामाण्य कार्यपद अध्याहार से व पुरुष बुद्धि ये इसके जो इसी के संबंध में यदि अप्रामाण्य हो तो वो कार्यपद अध्याहार को आपको जोड़ना पड़ेगा याद पहले देखो ऐसा तो सही सही वाक्य आया वो वाक्य में आप कार्य जोड़ रहे हो कार्यपद जोड़ने से उसमें जो अप्राम्य प्रामाणिक है लिए आपको और संवाद को देखना पड़ेगा ये कहना चाहिए तो अप्रामाण्य कार्यपदाध्याहार से का, का, कार्य व वा, प्रतिवाक्यम एक एक वाक्य में हर एक वाक्य में पुरुष बुद्धि निष्ठत्व अर्थे सामर्थ्य अभाव से प्रसंग तब तो पुरुष बुद्धिनिष्ठ मानना पड़ेगा एक एक जो लौकिक वाक्य है उसमें कार्यपद को अध्याहार करना और उसमें अप्रामण्य मानना ये उसके आधार पर रहेगा किसके आधार पर पुरुष के आधार पर रहेगा वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाएगा पुरुष अपनी बुद्धि से करेगा इसमें कार्य करना है कि नहीं करना है वो अपने आप सोचेगा और इसको प्रमाण मानना है नहीं मानना है वो अपने आप सोचेगा ऐसा यदि पुरुष बुद्धि निष्ठ इसको कर देंगे तब तो क्या जाएगा? आ जाएगा आपत्ति आ जाएगी क्या आपत्ति आ जाएगी ऐसे में हरेक वाक्य का सामर्थ्य भाव प्रसंग कोई वाक्य का अपना कोई अर्थ ही नहीं है यह आ जाएगा समझ में आया क्या बोल रहा है अब देखो एक ने कहा प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा ये रज्जु है अब सुनने वाला को क्या समझना चाहिए था ये रज्जु है इतना समझना चाहिए था किंतु वह अपनी खोपड़ी चलाता क्यों उसको कहा गया कि इसके साथ कार्यान्वय संबंध करो अदवाइमें इसमें की शंका करो ऐसा कहा गया क्योंकि कार्यान्वय नहीं होगा का तो अप्राम्य हो जाएगा यही तो उनका कहना है ऐसे में जो व्यक्ति कहता है देखो सीधा सीधा कहता है ये भाई रसी है ऐसा कहा तो वो कार्य को ढूंढता है अब रजि है तो मुझे क्या करना है ये ढूंढेगा तो क्या हो गया अब जब तक वो कार्य दिखाई नहीं पड़ेगा उसको तब तक ये वाक्य को प्रमाण नहीं मानेगा तो ये रज्जू है ये सामान्य जो वाक्य कहा गया या प्रमाण सिद्ध हो जाए। ऐसे में कोई वाक्य में किसी को कोई भरोसा नहीं रहेगा जैसा आजकल होता है आजकल कोई भी कुछ कहता है तो दूसरे को भरोसा नहीं रहता क्योंकि झूठ बोलता है लोग सरासर झूठ बोलता है तो भरोसा नहीं रहता है ना वो फिर ढूंढने लगता है कहा सही है कि गलत है कि क्या है सुविधा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो व्यवहार लोक हो जाएगा और सारे परेशानी भी बढ़ जाएंगे और अविश्वास पैदा हो जाएगा अविश्वास जिसके अंदर पैदा हो गया वो जिंदगी में आराम से नहीं जी सकता है उसको हर पन में दुख ही भोगना पड़ेगा क्योंकि तो समशय आत्मा विदय हो जाएगा वो तो किसी पर विश्वास नहीं रहता ये आपत्ति आ जाएगी ये कोई वादी को मान्य नहीं है कि हर एक वाक्य में आप इस प्रकार अप्राम की शका करते रहो और कार्य ढूंढते रहो फिर बाकी को अप्रमाण्य मानो जब तक कार्य नहीं मिला वो अप्रमाण है ऐसा मानो ये कोई वादी नहीं मानना चाहता है इसीलिए सामर्थ्य अभाव हो जाएगा वाक्य में कोई सामर्थ्य नहीं वाक्य में अपने आप प्रमाण सिद्ध होने में कोई सामर्थ्य नहीं ये प्रसंग आएगा ये प्रसंग हमारे लिए इष्ट नहीं है अब व्यभिजार किंतु उल्टा देखा जाता है कि इसका कोई व्यभिजार दिखाई नहीं पड़ता यदि सही प्रामाणिक वाक्य कहा किसी ने पदार्थ को देकर के उसपे व्यविचार नहीं होता रज्जु तो रज्जु ही रहती है पानी पानी रहता है घड़ घड़ रहता है मनुष्य मनुष्य रहता है इसमें पर व्यविचार होता है यह बदलता कैसे व्यविचार मतलब बदलना कभी रहना कभी नहीं रहना कार्यान्वय नियमें प्रमाणांतर प्रमित कार्यान्वय प्रसंकार कार्यान्वयित नियम बनाने पर आपका क्या कहना है हर एक वाक्य सुनो और कार्य को समझो यह समझना तो दो समझ हो गया वहां पहले तो पद को सुनना पड़ेगा शब्द को सुनना पड़ेगा उसके बाद शब्दार्थ संबंध करना पड़ेगा उसके बाद कार्य को वहां समझना पड़ेगा ऐसे में कार्यान्वयन हो जाएगा ये प्रभाकर का कहना है कार्यान्वय ही होना चाहिए उसके बिना नहीं हो ऐसे में प्रमाणांतर प्रभिता प्रमाणांधर के द्वारा जाना गया कार्यान्वयित तो प्रसंग कार्यान्वयित तो प्रसंग भी आ जाए क्या मतलब है देखो वेद ने एक वाक्य कहा जैसा अभी ये, ये, यह रज्जु है ये वाक्य आया इसी प्रकार वेद ने भी एक वाक्य कहा आप कहता है उस वेद वाक्य में कार्य कार्योन्वय करना पड़ेगा कि कार्यान्वय कहाँ से आएगा वो अपने तरफ से आपको कहें अन्य प्रमाण से जोड़ना पड़ेगा है ना अभी यही रज्जु है कहने पर ये वाक्य समझ में आ गया जिस व्यक्ति को वो कार्य को ढूंढने लगेगा कार्य कहां से मिलेगा वो वाक्य से तो नहीं मिला ना फिर वाक्य से इधर से कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा तो प्रमाणांधर की अपेक्षा हमेशा रहे ये बड़ी आपत्ति है इसलिए वेद वाक्यों में फिर ये करना पड़ेगा वेद वाक्यों में होगी कई कई जगह सब जगह तो नया आवश्यक है कई जगह तो सीधा कार्य है कई जगह नहीं है तो जहां नहीं है वहां आपको हमेशा दूसरे के आश्रित होकर के प्रमाणांधर से ये जोड़ते ही जाना पड़ेगा तो हमेशा वाक्य में प्रमाणांधर की अपेक्षा आ जाएगी ये भी मान्य नहीं है तब तो वाक्य प्रमाण ही नहीं होगा अष्टा कपाल ये वाक्य आया वेद अग्नि संबंधी देवदा संबंधी आठ कपालों में कपाल मन बर्तन होता है उसमें पुरोड़ा सा चा बनाना चाहिए पुरोड़ा सा मनी परोटा जैसा बनाते हैं इसे बनाना चाहिए फिर हवन करना चाहिए बोलता है अष्टा कपाल इत्यादि वाक्यों में संसर्ग प्रमीत्या नियोग अध्याहार अभाव प्रसंगाच पदा न स्वाथे सामर्थ्युम इत्यादि वाक्य में संसर्ग प्रमीत्या संसर्ग का ज्ञान हो जा रहा है क्यों आग्ने अट्टा कपाल कहा आठ कपाल का पुरोणा बनाना है किसके लिए आग्ने वहाँ तथित का प्रयोग किया है वो देवता ऐसे मानी जाएगी तो देवता के लिए ये अट्टा कपाल है ये अन्वय होता है आग्ने यहा प्रथम एक अट्टा कपाल प्रथम एक वजन में कहा परस नहीं हो जाता विशेष विशेष भाव संसर्ग हो गया संसर्ग में दो पदों को जोड़ दिया और ज्ञान भी हो गया कि क्या ज्ञान हो गया ये पुरोड़ा सा आठ कपालों में अग्नि देवता के लिए बनाना है या बनना है या डालना है ये हो गया ऐसे में दियो का अध्याहारा भाव प्रसंग यहां दियो का अध्याहार नहीं आएगा क्यों क्योंकि पदार्थ ज्ञान हुआ ही नहीं आपको ये दूसरी एक संबंध मतलब सबसे दो बड़ा दोष है आपको पदार्थ ज्ञान आया नहीं क्यों यहां कोई क्रियापद नहीं लिख रहा था पदार्थ ज्ञान आएगा नहीं आपके कहने का तो कार्य का अन्य संबंध करके ही पदार्थ ज्ञान आएगा अब यहां पदार्थ ज्ञान जब नहीं आएगा तो वो कार्य कौन सा ढूंढेगी? पहले जिसको पदार्थ ज्ञान आ गया वो भले कार्य को ढूंढे ये तो समझ में आता है किंतु पदार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता है यदि आप कहेंगे कार्य के बिना पदार्थ ज्ञान नहीं हो सकता कहेंगे तो ये किसी कौन से कार्य को ढूंढेंगे ये कौन से पदार्थ को ढूंढेंगे ढूंढी नहीं सकता है क्योंकि पदार्थ ज्ञान हुआ नहीं इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है सामान्य पदार्थ ज्ञान तो हो ही जाता है ये कहना चाहते हैं उसके लिए कार्य लाने की आवश्यकता नहीं अब जहाँ आपको चाहिए वहाँ लाओ वो बात अलग है किन्तु हरेक में ऐसा करना चाहिए ये नियम नहीं करना चाहिए इसलिए का अध्याहार अभाव प्रसंग यहाँ नियोग को अध्याहार किया जाता है कहा आग्ने अट्टा कपाल वाक्य में नियोगमन विधि विधि को अध्याहार किया जाता मतलब कहीं अन्यत्र से खींच करके लाता है अनिर्वपेद अट्टा कपाल निर्वपेद बोले जो क्रिया पद को लाएंगे तो ये कब खींच्याहार करेगा आप जब इन पदों का अर्थ आपको समझ में आया तब अध्याहार करेगा अध्याहार दूसरा काम होता है दूसरा क्षण में होता है पहले शब्दी भावना से शब्दार्थ ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में आप जो है उसका अर्थ करके उसका अर्थ समझ करके आ इसमें नियोग पद नहीं है फिर नियोग पद का अध्याहार करता है इसीलिए पहले आपको यह मानना ही पड़ेगा कि शब्दार्थ ज्ञान हो जाता है यदि नहीं मानने पर आपका नियोग भी नहीं बन पाएगा ऐसे वाक्य बोलना चाहिए नियोग अध्याहार अभाव प्रसंग यहाँ अध्याहार करता है ना इसका अभाव होने की स्थिति आएगी जाएगी अध्याहार सामान्य यहां करना चाहिए इत्यादि का करते हैं वहां क्या प्रसंग आएगा नहीं करने की स्थिति आएगी क्यों क्योंकि तो शब्दार्थ समझ में आया ही नहीं उसको तो किसका अध्याकार करेगी वो आ कर नहीं सकता इसीलिए क्या मानो कि पदा नाम स्वार्थे सामर्थ्य इसीलिए पदों का अपने आप अन्वय में सामर्थ्य है पदों का अपने आप ज्ञान हो जाता है कितने मान लेना चाहिए ऐसे में हमारा हम ब्रह्मी तत्तम आदि वाक्यों का अर्थ हो जाएगा सर्वम खल ब्रह्मा वेद सर्वम ये सारे वाक्यों का अर्थ अपने आप पदों का अर्थ से हो जाता है अब कार्य चाहिए तो दू नहीं चाहिए तो नहीं दू वो बात अलग है किंतु यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं कार्य पदार्थ तो समझने के लिए ही कार्य को लाना पड़ेगा ऐसा अर्थ में इसको जोर से खंडन करेंगे क्योंकि तो ये मुख्य बात है इसको आगे मिला करके इसको खंडन किया जाता है इसलिए पदाना अन्य स्वार्थे सामर्थ्य